उपनिषद, अध्याय दो, चतुर्थ खंड, जल विषय पांच प्रकार कीसना सर्वा स्वसु पंचविध मेघो य संप्लते स हिंकारो यस प्रस्ताव या प्राच्य सन्दंते स उद्गी या प्रतिश प्रतिहार समुद्रो निधनम सब प्रकार के जलों में पांच प्रकार के शाम की उपासना करें मेघ जो घनी भाव को प्राप्त होता है वह हिंकार है वह जो बरसता है वह प्रस्ताव है नदियाँ जो पूर्व की ओर बहती है वह उद्गीत है तथा जो पश्चिम की ओर बहती है वह प्रतिहार है और समुद्र निधन है सर्वा स्वसु पंचविध सामोपासी वृष्टिपूरूक साम, मेघो यत एकतर घनी मेघो यदा उन्नत तस्ता संलवतुच्य आरम्भः सर्वतो सहिंग यस्तुताच्य स्य सगी सैष्ठा यतीच्य सहारश्दसा समुद्रोन तधन अ सब प्रकार के जलों में पांच प्रकार के शाम की उपासना करें संपूर्ण जल पूर्वक ही होते हैं इसलिए वृष्टि विषयक उपासना के बाद जल विषयक उपासना का निरूपण किया गया है मेघ जो संप्लवन करता है अर्थात परस्पर एक होकर घनीभूत होता है संप्लवती का घनीभूत होता है अर्थात इसलिए किया गया है कि जब मेघ ऊंचा होता है उस समय वह संप्लवन करता है ऐसा कहा जाता है उस घनीभूत होने के ही समय जलों का प्रारंभ होता है अतः संप्लवन ही हिंकार है वह जो बरसता है उसी को प्रताव कहा जाता है क्योंकि उसी समय जल का सर्वत्र प्रसार आरंभ होता है जो जल गंगादी नदियों के रूप में पूर्व की ओर बहते हैं वे उत्कृष्ट होने के कारण उदगीत और जो प्रतीचि पश्चिम की ओर बहते हैं वे प्रति शब्द में समान होने के कारण प्रतिहार कहे जाते हैं तथा समुद्र निधन है क्योंकि उसी में जलों का संचय होता है ना प्रत्यप्सु मान भवती ये तम विद्वान सर्वासु पंचविधम जो इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष प्रकार के जलों में की उपासना करता है वह जल में नहीं मरता और जल से संपन्न होता है न प्रेति मानम मान यदि वह इच्छा न करे तो जल में मृत्यु को प्राप्त नहीं होता तथा वह अपसुमान अर्थात इच्छानुकूल जल से संपन्न होता है यह इस उपासना का फल है द्वितीय अध्याये द्वितीयाध्या चतुर्थखंडष्यम संपूर्ण पंचम खंड ऋतु विषयक पांच प्रकार की सामोपासना ऋतुषु पंचविधम सामोपासी वसनो हृंकारो ग्रीष्म प्रस्ताव वर्षा उदीत शरत्तिहारो हेमन्तो निधनम् ऋतुओं में पांच प्रकार के शाम की उपासना करें। वसंत हिंकार है ग्रीष्म प्रस्ताव है वर्षा उद्गित है शरत प्रतिहार है और हेमंत निधन है ऋतुषु पंचविधम सामोपासी ऋतुव्यवस्थाया यथोक्तांबूनिमित्तवादसोंथम्या्रीष्म प्रस्ताव जीवादिसंग्रह प्रस्तूयते ही प्राव्यम वर्षा उद्गीधान्यारत्तिहार नाम, मृतानाम च प्रतिहरनाथ हेमंतों निधन निवाते निधना प्राणिनाम् ऋतुओं में पांच प्रकार के शाम की उपासना करें ऋतुओं की व्यवस्था जल रूप निमित्त से ही होती है इस कारण यह ऋतु विषयक सामोपासना उसके बाद कही गई है उनमें सबसे पहला होने के कारण वसंत हिंकार है ग्रीष्म प्रस्ताव है क्योंकि इसी समय वर्षा ऋतु के लिए जौ आदि अन्नों के संग्रह का प्रस्ताव किया जाता है प्रधानता के कारण वर्षा उद्गीत है रोगी और मृत प्राणियों का प्रतिहरण करने के कारण शरद ऋतु प्रतिहार एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाना है तथा वायु के अभाव में प्राणियों का निधन होने के कारण हेमंत ऋतु निधन है फलम इस उपासना का फल कल्पन्ते स्मार ऋतुमान भवती यह एक तेव विद्वान ऋतुसु पंचविधम सामोपास जो इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष ऋतुओं में पांच प्रकार के शाम की उपासना करता है उसे ऋतुएं अपने अनुरूप भोग देती हैं और वह ऋतुमान ऋतु रितु संबंधी भोगों से संपन्न होता है कलपंते ऋतु व्यवस्थान रूपम भोग्यसम उपास ऋतुमानार्थ तव ऋतु वैर्भोग संपन्नोंथ इस उपासना के लिए ऋतुए अपने काल की व्यवस्था के अनुरूप फलभोग रूप से उपस्थित करने में समर्थ होते हैं और वह ऋतुमान होता है अर्थात ऋतु संबंधी भोगों से संपन्न होता है द्वितीयाध्याय पंचम खंड भाष्यम संपूर्ण ष्ठ खंड पशु विषय पांच प्रकार की सामोपासना पशुसु पंच विधम सामोपासीता हिंकारो वय प्रस्ताव गाव उद्गी स्वाह प्रतिहारो निधनम पशुओं में पाँच प्रकार के शाम की उपासना करें बकरे हिंकार है भेड़े प्रस्ताव है गवे उद्गीत हैं अश्व प्रतिहार है और पुरुष निधन है पशुसुपंच विधम सामोपासित सम्यक वृत्ते स्वीतृषु पस््य काल प्रथमा इनमिकारथम्याज पशूं प्रथम श्रुते अवय प्रस्ताव साहचर्यदर्शना आजावीना गाव उद्गी श्रेष्ठा अश्वाह प्रतिहार पुरण पुरुषों निधनम पुरुषास्त्र पशुनाम पशुओं में पांच प्रकार के शाम की उपासना करें ऋतुओं के ठीक ठीक बरतने से पशुओं के लिए अनुकूल समय रहता है इसलिए यह उपासना उसके पीछे कही गई है सब में प्रधान होने के कारण अथवा पशुओं में सर्वप्रथम बकरा है इस श्रुति के अनुसार सबसे पहले होने का कारण बकरे हिंकार हैं बकरे और भेड़ों का साह देखा जाने से भेड़े प्रस्ताव है सर्वश्रेष्ठ होने के कारण गौवे उद्गीत हैं। पुरुषों का प्रतिहरण वहन करने के कारण घोड़े प्रतिहार है तथा पुरुष निधन है, है। फलम इस उपासना का फल हास्य यशव पशुमान भवती ये तदव विद्वान पशुशु पंचविधम समोपास जो इस प्रकार जानने वाला पुरुष पशुओं में पंचविध साम की उपासना करता है उसे पशु प्राप्त होते हैं और वह पशुधन से संपन्न होता है भवंति हास्य पशव पशुमान भवति पशु फल भोगत्यागात उसे पशु प्राप्त होते हैं और वह पशुमान होता है अर्थात वह पशुओं से प्राप्त होने वाले फल भोग एवं दानादि से युक्त होता है इति द्वितीयाध्याखंड संपूर्ण सप्तम खंड प्राण विषयक पांच प्रकार की सामोपासना प्राणेषु पंचविधम परोवरीय सामोपासीत प्राणोिंकारो वाक् प्रस्ताव चक्षुरुद्गीत श्रोत्र प्रतिहारो मनोनिधनं निधनम परोवरी वाएताड़ी प्राणों में पाँच प्रकार के परोवरीय उत्तरोत्तर उत्कृष्ट गुण विशिष्ट शाम की उपासना करें उनमें प्राण हिंकार है वाक् प्रस्ताव है चक्षु उद्गीत है श्रोत्र प्रतिहार है और मन निधन है ये निश्चय ही गुणवत् उपाशनाए निश्चित पर वरीयो उत्तरोु पंच विधोरीय सामोपात परीयस्वगुणवत्णदृष्टिवशिष्ट सामोपातेणम हिंकार उत्तरोथम्हैस्ताव वाचा ही प्रसूयते सर्वम् प्राणात अप्राप्तम अपि अच्छे वाचा प्राप्त तो गंध से ग्राहक प्राण प्राणों में पाँच प्रकार के परोवरीय साम की उपासना करे अर्थात युक्त साम की उपासना करें। उन उत्तरोत्तर उत्तरोतरश्रेष्ठ प्राणों में प्रथम होने के कारण प्राण प्राणघ्राणेन्द्रीय हिंकार है वाणी प्रस्ताव है क्योंकि वाणी से ही सबका प्रस्ताव किया जाता है वाणी प्राण की अपेक्षा उत्कृष्ट है क्योंकि वाणी से अप्राप्त वस्तु का भी निरूपण किया जाता है और प्राण केवल प्राप्त हुए गंध का ही ग्रहण करने वाला है वाचो बहुतर विषय प्रकाशयति चक्षरथो वरीयो वाच उदगी श्रेष्ठिया प्रतिहारः सर्वतः श्रोत्र प्रतिहार प्रति वरीयचुषावतवण मनो निधन मनी मनसीधीय पुरुष से भोग्य्रििया वरीयस्वसव्रिय विषयव्यापक अतीन्द्रिय विषय मनसो गोचर एवती हेतुभ्यः परोवरी प्राणाधिनी एतानि। चक्षु उद्गीत है चक्षु वाणी से भी अधिक विषय को प्रकाशित करता है अतः वह वाणी से उत्कृष्ट है और उत्कृष्ट होने के कारण ही उद्गीत है श्रोत्र प्रतिहार है क्योंकि वह प्रति है तथा सब ओर से श्रवण करने के कारण वह नेत्र की अपेक्षा उत्कृष्ट भी है मन निधन है क्योंकि भोग्य रूप से पुरुष की संपूर्ण इंद्रियों द्वारा लाए हुए विषय मन में ही रखे जाते हैं तथा तो संपूर्ण इंद्रियों के विषयों में व्यापक होने के कारण श्रोत्र की, की अपेक्षा मन की उत्कृष्टता भी है तात्पर्य यह है कि जो पदार्थ अन्य इंद्रियों की पहुंच से परे है वह भी मन का विषय तो है ही उपरयुक्त हेतुओं से ये प्राणादि उत्तरोत्तर उत्कृष्ट है परोवरीयो हास्य भवती परोवरीयशोह लोका जीयद विद्वानाणे तो पंचविधम परोवरीय सामोपास पंचविध जो इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष प्राणों में पांच प्रकार के उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर साम की उपासना करता है उसका जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर होता जाता है और वह उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर लोकों को जीत लेता है यह पांच प्रकार की सामोपासना का निरूपण किया गया एक त्याया विशिष्ट योबरी यमुपासस्ते पर यो जीवन भवती पंचविध से उपासन उतमी सप्तविधे बुद्धि निरपेक्षो क्षमाण विषय निरपेक्ष जो पुरुष इस प्राण दृष्टि से युक्त उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर साम की उपासना करता है उसका जीवन निश्चय ही उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर होता जाता है यह अर्थ पहले कहा जा चुका है इस प्रकार यह पांच प्रकार के साम की उपासना तो कह दी गई यह वृति ने आगे कही जाने वाली सप्तविध सामोपासना में बुद्धि को समाहित करने के लिए कही है क्योंकि पंचविध सामोपासना में निरपेक्ष हुआ पुरुष ही आगे कही जाने वाली उपासना में बुद्ध को समाहित करना चाहेगा इतिदोग्योपनिषद ही द्वितध्या संपूर्ण अष्ट खंड वाणी विषयक विषय सप्तवसोपासना अथ सप्तवाची सप्त सामुत यकोमी सृंकारो सा ये यत् प्रस्ताव प्रस्तावो यत स आदि अब सप्तविद शाम की उपासना का प्रकरण आरंभ किया जाता है वाणी में सप्तविद शाम की उपासना करनी चाहिए वाणी में जो कुछ है ऐसा स्वरूप है वह हिंकार है जो कुछ प्र ऐसा स्वरूप है वह प्रस्ताव है और जो कुछ आ ऐसा स्वरूप है वह आदि है अथान सप्तविध से समस्त सामना उपासना साधम आरभते वाचीति सप्तमी पुर्वत वाग्दृष्टि विशिष्ट सप्त सामोपासी यकंच वाच शब्द से भूमि यो विशेष स हिंकारो हारे इति स प्रस्ताव प्रसाण यकार सा सात आदि रितोकार सर्वादि अब इसके पश्चात यह सप्तविध समस्त साम की साधु उपासना आरम्भ की जाती है श्रुति में बाची इस पद की सप्तमी विभक्ति पूर्वत, लोकेश आदि पदों की सप्तमी के समान समझनी चाहिए इसका तात्पर्य यह है कि वाग दृष्टि विशिष्ट सप्तविध साम की उपासना करनी चाहिए जो कुछ वाणी अर्थात शब्द का हुम ऐसा विशेष रूप है वह हिंकार है क्योंकि हुम और हिंकार में हकार की समानता है जो कुछ प्र ऐसा शब्द रूप है वह प्रस्ताव है क्योंकि उन दोनों में प्र शब्द का श्रादृश्य है तथा जो कुछ आ ऐसा शब्द रूप है वह आकार में समता होने के कारण आदि है आदि यह ओंकार का वाचक है क्योंकि वही सबका आदि है यदुदिति स उद्गी प्रतीति प्रतिहारो यदुपेति उपद्रवो यति तधनम जो कुछ उत ऐसा शब्द रूप है वह उद्गीत है जो कुछ प्रति ऐसा शब्द है वह प्रतिहार है जो कुछ उप ऐसा शब्द है वह उपद्रव है और जो कुछ नि ऐसा शब्द रूप है वह निधन है यदुदित स यूर्व उद्गीत यती स प्रतिहारः प्रतिसा यदुपेति स उपद्रव उपोक्रम्वाद उपद्रवस्थ्य यने तमयात जो कुछ उत ऐसा शब्द रूप है वह उद्गीत है क्योंकि उद्गीत शब्द के में उत है जो कुछ प्रति ऐसा शब्द स्वरूप है वह प्रतिहार है क्योंकि उनमें प्रति शब्द का श्रादृष्य है जो कुछ उप ऐसा शब्द रूप है वह उपद्रव है क्योंकि उपद्रव शब्द के आरंभ में उप शब्द है तथा जो कुछ नी ऐसा शब्द रूप है वह निधन है क्योंकि नी और निधन में नी शब्द की समानता है दुग्धेश मई वाक दोनोती या जो इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष वाणी में साम की उपासना करता है उसे वाणी वाणी जो कुछ का दोह सार है उसे देती है तथा वह प्रचुर अन्न से संपन्न और उसका भोगता होता है इत्यादि इत्यादुक्ता दुग्धेश में इत्यादि श्रुति का अर्थ पहले कहा जा चुका है इति छांदोग्योपनिषदी द्वितीय अध्याये अष्टम खंड भाष्यम संपूर्णम्।